तब उन्होंने स्वयं शंख बजाया और उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया साथ ही वज्रोपम बाण समूहों तो की वर्षा प्रारंभ कर दी उस समय दिशाओं और आकाश को बहुसंख्यक बाणों से व्याप्त देख समस्त देवता चक्रधारी श्री चंद्र के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे नरेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के अपने बाणों द्वारा लीलापूर्वक सहस्त्र सहस्त्र टुकड़े कर डाले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 तदनंतर रुद्रगणों के द्वारा छोड़े गए त्रिशूलों को श्रीहरि ने रोज पूर्वक चक्र से छिन्न भिन्न कर डाला और भुजाओं से मार मार कर रुद्रों को धराशाई कर दिया भूपते तदनंतर देव और विद्याधरों ने माधव के ऊपर बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ की बाणों की वर्षा करते हुए समस्त देवसेना को सामने आई देख सत्य को युद्ध स्थल में बड़ा भारी भय हो गया उन्हें डरी हुई देख गोविंद ने कहा सत्य भय न करो मैं यहां आई हुई सारी देवसेना का संघार कर डालूंगा इसमें संशय नहीं है ऐसा कहकर कुपित हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा देवताओं को उसी प्रकार मार भगाया जैसे सिंह अपने पंजों की मार से सियारों को खदेर देता है तदंतर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 मैं स्वयं युद्ध स्थल में जाकर श्रीकृष्ण को परास्त करूंगी और पारिजात को छुड़ा लाऊंगी इसमें संदेह नहीं श्री गर्ग कहते हैं राजन ऐसा कहकर क्रोध से भरी हुई सचि शीघ्र ही शिविका पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से प्रस्थित हुई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 मैं मनुष्य हूं ऐसा कर कर आप क्यों मुझे मोह में डाल रहे हैं हम जानते हैं आप जगदीश्वर हैं हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते नाथ आप जो हो सो हो जगत के उद्धार कार्य में आप लगे हुए हैं गुरुण ध्वज आप जगत के कंटकों का शोधन करते हैं श्री कृष्ण इस पारिजात को आप द्वारिकापुरी ले जाइए जब आप मनुष्य लोग को त्याग देंगे तब यह भूतल पर नहीं रहेगा गोविंद उस समय स्वयं ही लोक में आ जाएगा। श्री गर्ग जी कहते हैं राजन या युक्त वचन सुनकर दद्रधारी को उनका वज्र लौटाकर देवेश्वरों में श्रेष्ठ अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारिका नाथ श्री कृष्ण द्वारिका में लौट आये वहां के आकाश में स्थित होकर उन्होंने शंख बजाया नरेश्वर उस शंख ध्वनि से उन्होंने द्वारिकावासियों के हृदय में आनंद उत्पन्न किया और गरुड़ से उतरकर सत्यभामा के साथ महल में आए उन्होंने सत्यभामा के गृहोद्यान में कार्य को आरोपित कर दिया उस पर स्वर्गीय पक्षी निवास करते थे और वहीं के भ्रमर उसके सुगंधित मकरंद का पान करते थे माधव ने माधव मास में एक ही मुहूर्त के भीतर अलग अलग घरों में उन समस्त राजकन्याओं के साथ धर्मतः विवाह किया जिन्हें वे प्राग ज्योतिषपुर से द्वारिका में लाए थे उनकी रानियों की संख्या सोलह हजार एक सौ आठ थी परिपूर्णतम श्रीहरि ने उतने ही रूप बनाकर उनके साथ विवाह किया उन अमोघ गति परमेश्वर ने जितनी अपनी भारियाएँ थीं उनमें से प्रत्येक के गर्भ से दस दस पुत्र उत्पन्न किए इस प्रकार गर्ग से गर्गसहिता के अंतर्गत अश्वमेश खंड में, में पारिजात का आनयन नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ